दक्ष और ब्रह्मा जी की वार्ता दक्ष ने कहा हे जगत के गुरुवर यहां पर आपके आगमन का कारण बतलाईए आप पुत्र के स्नेह से अथवा किसी कार्य के वश में इस आश्रम में समागम हुए हैं श्री मार्कंडे मुनि ने कहा इस प्रकार से महात्मा दक्ष के द्वारा पूछे गए सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उस प्रजापति दक्ष को आनंदित करते हुए हंसकर यह वाक्य कहा था परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा हे hey दक्ष सुनिए मैं तुम्हारे जिस कार्य के लिए यहां पर आया हूं वह कार्य लोकों के लिए हितकर है तथा पथ्य है और आपका भी अवसिप्तित है तेरी पुत्री ने जगत के पति महादेव की आराधना करके जो वर प्राप्त करने की उनसे प्रार्थना की थी वह आज स्वयं ही घर में आई हुई हैं शंभु ने आपकी पुत्री के लिए आपके समीप में मुझे पुनः भेजा है जो कृत परम श्रेय है उसका अवधारण करिए जिस समय वरदान देने को वे आए थे तभी से लेकर आपकी पुत्री के वियोग से शीघ्र ही कल्याण की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं कामदेव ने भी उस समय अत्यधिक वेदन किया था उसे जगत के प्रभु का वेदन सभी पुष्कर बाणों से एक ही साथ किया था वह कामदेव के द्वारा बाणों से विद्ध होकर आत्मा का परचिंतन त्याग कर जैसे कोई सामान्य जन हो उसी भांति अतिव व्याकुल वाणी को उलाकर विप्रयोग से गणों के साथ अन्य कृति में भी सती कहां है यह बोला करते हैं मैंने जो पूर्व में चाहा था और आपने तथा कामदेव ने इच्छा की थी एवं मरीचि आदि मुनिवरों ने जिसकी इच्छा की थी हे पुत्र वह कार्य अवशिद्ध हो गया है आपकी पुत्री के द्वारा भगवान शंभू की आराधना की गई थी और वे भी उस तुम्हारी पुत्री विचंतन से हिमवद गिरी अनुवदन करने के लिए इच्छुक हैं जिस प्रकार से अनेक प्रकार के भावों के द्वारा सती ने नंदा के व्रत से शंभू की आराधना की थी ठीक उसी भांति उनके द्वारा सती की आराधना की जा रही है इसलिए हे दक्ष शंभू के लिए परकल्पित अपनी पुत्री सती को बिना विलंब किए और उनको दे दो उसी से आपकी कृत कृतता अर्थात सफलता है मैं उनको देवर से नारद द्वारा आपके आले में ले आऊंगा उसके लिए आप भी इस सती को जो कि उन्हीं के लिए प्रकल्पित हैं उन्हें प्रदान करो श्री मार्कंडे मुनि ने कहा दक्ष ने ऐसा ही होगा या दक्ष ने ब्रह्मा जी से कहा था और ब्रह्मा जी भी वहां से उसी स्थान पर चले गए थे जहां पर भगवान शंभु विराजमान थे परमपिता के चले जाने पर दक्ष प्रजापति भी अपनी दारा और तनिया के साथ आनंद युक्त हो गए और पीयूष से परिपूरित की भांति पूर्ण देह वाला हो गया था इसके अनंतर कमल आसन ब्रह्मा जी मोद से प्रसन्न होकर महादेव जी के समीप प्राप्त हो गए थे जो कि हिमालय पर्वत पर स्थापित थे ब्रखवत भज ने उन आते हुए लोगों के श्रष्टा को देखकर वे सती की प्राप्ति में बारंबार मन में संशय कर रहे थे इसके अनंतर दूर ही के साम से समन्वित ब्रह्मा जी को महादेव जी ने जो काम वासना को वश में धारण किए थे और कामदेव के द्वारा अनुमोदित हो गए थे ईश्वर ने कहा हे hey, ब्रह्मा जी आपके पुत्र दक्ष ने सती के अर्थ में स्वयं क्या कहा था आप मुझे बतलाईए जिससे कामदेव के द्वारा मेरा हृदय विदीर्ण न किया जाए वाद मान विप्रयोग के बिना मुझको हनन कर रहा है हे सुरश्रेष्ठ यह कामदेव अन्य सब प्राणियों का त्याग कर मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है हे ब्रह्मा जी वह सती जिस तरह से भी मुझे प्राप्त हो वही आप शीघ्र करिए ब्रह्मा जी ने कहा हे ब्रहवद्वज सती के अर्थ में जो मेरे पुत्र दक्ष ने कह दिया था उसको आप सुनिए और अपना साध्य सिद्ध हो गया है यही अवधारित कर लीजिए उसने कहा था कि मुझे मेरी पुत्री उन्हीं के लिए देने के योग्य है और उनके ही लिए वह परकल्पित है यह कर्म तो मुझे भी अविष्ट था किंतु अब आपके बाصر से पुनः अधिक सुलभ हो गया है मेरी पुत्री के द्वारा शिव समारा आधित किए गए हैं और इसी के लिए उन्होंने स्वयं ही ऐसा किया है और वे शिव भी उनकी इच्छा करते हैं अर्थात सती को भार्या के रूप में पाना चाहते हैं इसी कारण से मुझे इसको हर के लिए सदा चाहिए अर्थात मैं उन्हीं को दूंगा वे शिव किसी शुभ मुहूर्त और शुभ लग्न में मेरे समीप आ जाएं हे ब्रह्मा जी उसी समय में मैं भिक्षार्थ में शंभु के लिए अपनी पुत्री सती को दे दूंगा हे ब्रखवत धज दक्षिणे यही प्रसन्नता के साथ कहा था इसीलिए आप किसी परम शुभ मुहूर्त में उस सती की अनुयाचना करने के लिए उन दक्ष के समीप में गमन कीजिए ईश्वर ने कहा मैं आपके साथ तथा महात्मा नारद जी के साथ ही यहां से गमन करूंगा हे जगतों के द्वारा पूज्य इस कारण से आप शीघ्र अति शीघ्र ही देवर्षि नारद जी का स्मरण करिए 10 मानस पुत्रों को भी स्मरण करिए उन सबको ही अपने प्राणों गणों सहित दक्ष के निवास स्थान पर ले जाऊंगा इसके अनंतर कमल आसन प्रभु के द्वारा वे सब स्मरण किए गए जो मन के समान वेग वाले ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी के ही सहित थे श्री मार्कंडे मुनि ने कहा फिर वहां पर देवर्षि नारद जी के सहित सभी मानस पुत्र इकट्ठे हो गए थे यह सब ब्रह्मा जी के द्वारा किए हुए केवल स्मरण से ही आ गए थे और प्रेरित जैसे होवे वैसे ही सदा उपस्थित हो गए थे उनके साथ और ब्रह्मा जी के साथ में अपने गणों के साथ में लेकर भगवान शंभू मोह से संगत होते हुए दक्ष के निवास मंदिर में गए इसके अनंत अरुण के कर्म के योगी काल के आने पर गणों ने शंख पट्टा डंडिम सूर्यवंशी को वादित किया आनंद से युक्त हुए वे सब शंकर जी का अनुगमन करते हुए कुछ ताल बजा रहे थे और कोई करतलों के द्वारा अग्रतल की ध्वनि कर रहे थे वे सब अपने अति वेग वाले विमानों के द्वारा ब्रहवत् भज का अनुगमन करते हैं अनेक तरह की आकृतियां वाले गण भारी कोलाहल करते हुए तथा बुरी तरह की ध्वनि को करने वाले शब्दों के योग से ही वहां से अर्थात शिव के आश्रम से निर्गत हुए थे इसके उपरांत आनंद से युक्त देव गंधर्व और अप्सराओं के गण वाद्य्यों के द्वारा मोह को करते हुए तथा नृत्यों से समन्वित हुए ब्रखवत भज का अनुगमन कर रहे थे हे विप्रेंद्रों गंधर्वों तथा गणों के उस शब्द से सब दिशाएं तथा समस्त वसुंधरा परिपूरित हो गई थी अर्थात वह ध्वनि सर्वत्र फैलकर भर गई थी कामदेव भी अपने गणों के सहित श्रृंगार रस आदि के साथ काम को मोहित करता हुआ अनुगत हुआ था ഭാര്യ के लिए भगवान श्री हरि के गमन करने पर उस समय में समस्त सुराब्रह्म आदि स्वयं ही मनोभर शब्द कर रहे थे हे दुज श्रेष्ठों सभी दिशाएं सुप्रसन्न हुई थी परम शांत अग्नियां प्रजलित हो गई थी और आकाश से पुष्पों से समन्वित हो गए थे जो कोई अस्वस्थ भी थे वे भी सभी प्राणी स्वस्थ हो गए थे हंस और सारसों की समुदाय नील कंबु और चकोर ईश्वर की प्रेरणा करते हुए समान परम मधुर शब्दों को कर रहे थे भगवान शिव जी को भुजंग सर्प पागंबर जटा जूट चंद्रकला घोषणता को प्राप्त हुए थे वह इन भूषणों से भी अधिक दीप्त हो रहे थे इसके अंतर एक क्षण में बलवान और वेग वाले वली वरदवेल के द्वारा ब्रह्मा और नारद आदि के सहित शिव दक्ष के निवास स्थान पर पहुंच गए इसके उपरांत महान तेजस्त्री प्रजापति दक्ष ने स्वयं भगवान शिव का स्वागत करके परमपिता ब्रह्मा आदि के लिए उनके जैसे ही उचित आसन दिए उसी भात अर्गपाद आदि से उन सब की समचित पूजा की दक्ष मानस मुनियों के साथ संमित किया गया था हे द्विज सत्तम इसके उपरांत सो मुहूर्त और लग्न में प्रजापति दक्ष ने बड़े ही हर्ष से अपनी पुत्री सती को शंभु भगवान के लिए प्रदान किया शंभु ने भी सभी विधि से हर्षित होकर सती का पाणि ग्रहण संस्कार किया ब्रकवत धज ने परम श्रेष्ठ तनु वाले दाक्षायणी से उस समय पाणि का ग्रहण किया ब्रह्मा और देवर्षि नारद आदि मुनियों ने सामवेद की गीतियों से ऋचाओं से तथा सर्साव्य हिज्र वेद के मंत्रों से ईश्वर को तोषित किया था सब गणों ने वाद्यों का वादन किया था और अप्सराओं के गणों ने नृत्य किया था आकाश में संगत मेघ ने पुष्पों की वर्षा की थी इसके अनंतर भगवान गुरुणध्वज कमला लक्ष्मी के साथ में अत्यंत वेग वाले गुरुण द्वारा भगवान शंभु के समीप उपस्थित होकर यह वचन बोले थे